नारायण नारायण आज का विषय है लोगों के मन को पीड़ा देना हिंसा ही है यह जो सृष्टि भगवान ने उत्पन्न की है उसकी नकल चित्रकला चित्रकार का बनाया चित्र नकल होकर भी जब असल सा दिखाई देता है तब उसे उत्तम चित्र कहते हैं भगवान के होकर जो कला आएगी वह श्रेष्ठ कला भगवान हमसे जो करा लेता है उसे श्रेष्ठ कला समझें जो कर्म भगवान की ओर ले जाने के लिए सहायक होता है वह कला ही है और इस कला में मन को लगाना और उद्योग करते रहना भगवत सेवा ही है मन यानी कल्पनाओं का मूर्त स्वरूप जब तक मन चंचल है तब तक देह भी स्वस्थ नहीं रह सकते मन विचलित होता है इसलिए अभ्यास करना चाहिए मन को शिक्षा देना इसका मतलब है अभ्यास कराना मन का आराम ही सच्चा आराम है सृष्टि में सर्वत्र विचित्रता दिखाई देती है प्राणियों की न जाने कितनी ही जातियाँ हैं मनुष्य भी एक जैसे कहाँ होते हैं लेकिन इन सब में भगवान मात्र समान रूप से ओतप्रोत है यह देखकर आश्चर्य होता है कि संसार के प्राणी एक दूसरे के संहारक होते हुए भी जिंदा रहते हैं संसार में आदमी भी है और शेर भी है किंतु दोनों को एक दूसरे से डर लगता है इसलिए वे सहता से सहसा एक दूसरे को मारते नहीं जिससे किसी के हित का घात हो ऐसी क्रिया करना हिंसा का लक्षण है लेकिन भगवान के समीप जाने में बाधा बनने वाली वस्तुओं की हिंसा करना हिंसा नहीं अहिंसा है किंतु अपने स्वार्थ के लिए या अपना बड़प्पन जताने के लिए लोगों के मन को पीड़ा देना हिंसा ही है किसी के मन को पीड़ा देना भगवान के मन को पीड़ा देना ही है अपने मन में आई बात हमारे हाथ से भी नहीं होती तो फिर और लोग हमारे मन के अनुसार चलें यह सोचना कहाँ तक ठीक है हमारे यहाँ स्त्रियाँ चातुर्मास में नियम या व्रत लेती हैं जैसे भगवान के मंदिर में एक बाती जलाएं, दाहिने हाथ से पानी पिएं आदि वैसे सच पूछो तो यह भी कोई व्रत है अरे हम एक बत्ती लगाएं, तो क्या और दो लगाएं, तो क्या अंत में दीपक जलाना ही पड़ता है इसकी अपेक्षा मैं किसी के अंतकरण को पीड़ा नहीं दूंगा ऐसा व्रत करें पहले चार महीने के लिए व्रत रखें फिर वर्ष भर पालें फिर जीवन भर बनाए रखें कुछ स्त्रियां चातुर्मास में नमक खाना छोड़ देती हैं ऐसी अलोना खाने वाली स्त्री कोई नमक परोसने वाली स्त्री आती है तो उसे दूर से ही नहीं नहीं कहती है इसलिए कि कौन जाने भूल से कहीं नमक या नमकीन कोई पदार्थ उसकी थाली में ना पड़ जाए तो इस वह इस व्रत के पालन करने में जैसे सावधान रहती है वैसे हमने किसी के अंतकरण को पीड़ा ना पहुंचाने का व्रत पालन किया तो हम सोचें हम कितने संभलकर बोलेंगे और यदि कोई आए तो हम कितनी सावधानी से बरतेंगे हम कहते हैं कि भगवान घर घर में व्याप्त है किंतु वैसा बरतते नहीं तो इसे क्या कहा जाए तो अब हम भगवान के होकर उसके नाम में रहें यही एक उत्तम उपाय है नारायण नारायण